शुद्धम निर्मलम अविद्यामलम कारण शरीर प्रतिषेध भाष्यकार कहते शब्द से कार्य क्या लेना है निर्मलम निर्मल कार्य क्या होता है कहते कौन सा मल नहीं है अविद्या मल से रहित है अविद्या मल कहा रहती है कारण शरीर में इसे अर्थ निकलता है यहाँ कारण शरीर का प्रतिषेध कर दिया गया है शब्द से कारण शरीर का प्रतिषेध हो गया तो पहले सुक्षर का निषेध फिर स्थू का निषेध करने के बाद अब कारणशील का भी निषेध कर दिया अपापिधम धर्माधर्म आदि पाप वर्जित तो मतलब अधर्म नहीं है ना, पाप से धर्म और अधर्म दोनों से धर्माधर्म आदि पाप वर्जितम कर दिया धर्मस्या जन्मादि अनर्थ हेतु क्योंकि समस्या क्या है जन्म के प्रति काम कौन होता है धर्म भी है ना पुण्य भी जन्म का कारण है केवल पाप ही जन्म का कारण नहीं है पुण्य भी रो जन्म आदि का जन्म क्या है लेकिन अनर्थ है अतः जन्मादि अनर्थ के प्रति साधन है कौन पुण्य भी इसलिए पापत्व उपदेश अविशेषाद इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे पुण्य चा हो चाहे कारों को प्राप्त कराने वाला है अनर्थ को प्राप्त करने वालों के समानता होने के कारण से जो है पाप सबसे से पुण्य को भी ले लिया जाता है वचांसी शुक्री वी कहते हैं यहाँ पर लेकिन एक विलक्षण है स करके लिया आपने स आत्मा प्रयागार उसके बाद शुक्रम अकायम अवरणम अस्नावरम शुद्धम अपना पुंसलिंग कैसे हो गया जब आपने पूर्वोक्त की अनुवाद करते हुए इतने शब्दों को नपुश अभिंग क्यूँ किया ने कहते होते चांद हुआ है आप अर्थ घटाते हुए क्या है पुलिंग में परिणाम कर लेना उसको में भी प्रणाम कर लेना इसलिए कहते हैं शुक्र वचानसी इत्यादि शब्दों को पुलिंग परिणयानी पुलिंग जो है आपको प्रणाम कर लेना चाहिए छंदसी लिंग व्यक्त से व्यक्तियों बहुत सूत्र है सुप्ति उपग्रह लिंग नाणाम इत्यादि नुक्तवाध्या स्पष्ट किया कौन से कौन से लेना सुख का भी प्रणाम कर सकते हैं यानी कि सब कुछ परिणाम प्रणाम रहे जो चाहे मनमानी नहीं कर सकते सुख का भी प्रणाम हो सकता है का भी प्रणाम हो सकता है और उपग्रह करते व्याकरण में विसर्ग को इसलिए उपग्रह सबकार दिया उपसर्ग लिंग नारायणाम मने पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष तीन पुरुष है ना उसको नाराणाम करके टिप्पण में करे सारी बात इत्यादि ना उत्तम इसीलिए इनका भी प्रणाम कर लेना चाहिए पुलिंग प्रणाम कर लेंगे सब सपर कबीर मनीष इत्यादि पुलिंग लिया गया भाषा में बोल रहा हूँ हाँ ऊपर नीचे देखते ना टिप्पण पूरा हो मेरे ऊपर आना चाहिए हर बार मैं बोलूंगा तो फिर कैसे होगा भाषा टिप्पण टिका तो सपर उपक्रम इत्यादि उपक्रम करके कबीर मनीषी इत्यादि के द्वारा पुल्लिंग से ही क्या है वो भी संलिंग से शुरू हुआ पुलिंग से समाप्ति है अगर बीच में जहाँ कहीं कहीं लिए प्रयोग कर दिया गया हो भी यात्रिंग प्रयोग कर दिया जाता है तो उनको क्या कर लेना चाहिए हमेशा एक लिंग प्रणाम करते हुए सबको पुलिंग बना लेना चाहिए यहाँ पे छह सात यथा प्रया और मध्य क्योंकि इसमें क्या न्याय है संदेश न्याय कहा जाता है इसको जिसे क्या कहते हैं संदंश सांडसी सांडसी बोलते हैं में जिसे बर्तन पकड़ते हैं उसको आ, थोड़ा इधर से पकड़ ले क्या हम करते दो लोहे का मुंह बना हुआ होता है उसके पीछे बर्तन पकड़ने आ जाते हैं उसी प्रकार से पर गया। इदर पुलिंग इदर पुलिंग है है इधर इधर पुलिंग पुलिंग में में बीच वाले आपने करते आप नहीं पकड़ में आएगा भले भी हो उसमें एक न्याय न्याय जो परिंग प्रयाज अंगों के बारे मेंयाज अंगिक्रमणम प्रयाजांगम संदर्श प्रति प्रयाज के दो अंगों का बीच में अभिक्रमण नामक एक का विधान हुआ लेकिन वह अंग किससे भी संबंध नहीं था पूर्व पक्ष पर सभी के साथ जोड़ देना चाहिए तब कहते नहीं नहीं दो प्रयाज के अंग है उसके बीच में पटीते अभिक्रमण नामक किसके साथ जोड़ना है सकल यागो के साथ नहीं किंतु जिन दो का पीछे बैठा हुआ है उसी का वो भी मानना चाहिए आते प्रयाज के अंगों का पीछे बैठा हुआ होने से वह प्रयास कांग है होने से ऐसा जो निर्णय दिया उसी प्रकार से यहाँ पर भी तथा पटिता नाम पुलिंग पटितों को स्पष्ट करते हुए लेकिन प्रयाज प्रकरण ही समान ये जो हम उपभे वाहन उपभृत आख्याशा जू पात्र घृत रूप विधाय है समाने ऐसे कहते हैं लाया जा रहा है जो पात्र में उपभ्र उप से घी को ये एक कार्य है एक अंग है किसका प्रयाज याद में किया जाने वाला स्थान किया जाने वाला एक अंग है इसके बाद में इसके पठ पाठ के बाद में आया ये रेप्यो लोके भ्रातृव्या अभी क्रम अभिक्रम ज्योति अभिजित्यईति अभिजि शत्रु विजयाथम अभिक्रमण होम काल होते शत्रु का पर विजय करने के लिए अभीक्रमणनामक कर। अभीक्रमण होमकालन हो अभिक्रमण विधीये होम करना अभीक्रमणपूरक होम करना एक कदम चलो हवन करो फिर कदम चलो फिर हवन करो फिर एक कदम चलो हवन करो ऐसे हवन कुंट को घूमते घूमते घूमते जो है हवन पूरा करने को कहा ऐसे करने से क्या होता है वो शत्रुओं का नाश हो जाएगा जिस याग के उस या कोई भी यार में ऐसे करो तो उल्टा खुद का नाश हो जाएगा एक वर्ण तो उच्चारण गलत होने से वृताशर का इंद्र को मारने के लिए वित्राश्र ने किया और उसने कहा कि भाई इंद्रो में शत्रु इंद्रो में शत्रु उसमें छंद उसमें जो बदल दिया अनुजाप्त तोना चाहिए उसको उदा कर दिया ऐसे कुछ गलत कर दिया वो स्वर भेद से उल्टा अर्थ निकल गया उसका मैं अशत्रु निकल गया अर्थ अब उसने क्या हुआ वो वो तो अशत्रु हो गया वो तो मरेगा नहीं इसीलिए खुद मर गया वृतराशन इसे स्वर तो हुआ वर्ण तो हुआ कहा है ना वाघ वज्रो वाघ वज्र के समान में यजमानी यजमान के नाश कर डालता उल्टा इसे पंडित लोग उच्चारण करते हैं स्वर से स्वर से वर्ण से मात्रा से सबसे बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होना चाहिए हड़बड़ाकर गड़बड़ सड़ पर उच्चारण करेंगे उसी यजमान का ही हानि हो जाएगा खुद तो पाप कमा ही रहा है दल उच्चारण कर, करने का मंत्रों मंत्र और यजमान का भी पूरा नुकसान हो जाएगा इसलिए पंडित जैसा आराम से करो करने देना उसके चुटाओगे तो जल्दी करो बोले तो उठ पटांग बोलेगा ये तुम्हारी हानि है उसका कुछ नहीं बिगड़ा उसका थोड़ा पाप लगा उच्चारण की गलती करने से गुस्सा से लेकिन आपका नुकसान ज्यादा है, कर है। ये तो का सिद्धांत है तो अभिक्रमण पूर्वक विधान हुआ वहां पर होमकालीन अभिक्रमण का विधान हुआ तद अनुच्छेद मिथुरम वेद इत्यादि प्रयाज युगल वेदना वेदनात्मक प्रयाजांगम ये थे प्रयाज जो है प्रयाज का एक मिथुन वेदनांग मंत्र है उस युगल मंत्रों का वहाँ पाठ किया गया है अतः प्रयाजांग के मध्य विध अभिक्रमण नामक जो प्रयाज है वो भी प्रयाचांग मानना चाहिए प्रयाज के दो अंगों के बीच में घृतने अंग और क्या है? मिथुन वेदन अंग ये दो अंगों के बीच में पढ़े थे अभिक्रमण नामक क्रिया वो भी इसलिए प्रयाज का ही अंग हो जाएगा इति पूर्व तंत्र इस प्रकार से पूर्व तंत्र मने पूर्व मीमांसा में अब आप पढ़ रहे हो उत्तर मीमांसा वेदांत क्या है उत्तर मीमांसा है इस तरह पूर्व तंत्र मने पूर्व मीमांसा में बात निश्चय हुआ है तो तो पर इसलिए है वही न्याय यहाँ लागू हो गया संदेश न्याय संस्कृत में संदेश करते और हिंदी वाले क्या थे? पकड़ पकड़ बर्तन को पकड़ता ना है पकड़। वो एक न्याय है लागू हो गया उसने भी उसे भी लोगों ने सीखा शास्त्रकारों की विशेषता है हर चीज कुछ लोग सीख सीखते हैं लागू कर देते है शास्त्र कवि रिख्या ने पुण्य रूप से मारा आप कहते कवि कर कभी क्रांतदर्शी सर्वद्रुक कवि किसे कहते हैं क्रांत दर्शी को कहते हैं सबक दृष्टा क्रांत बने जो बीता हुआ ऐसा हो जाता है क्रमुपाल विक्षेप धातु से आप देखकर यदि कवि शब्द बना किसे किससे कुशब्दे से कुशब्दे से कवि बनता है इसे नीचे दिया है कि टिप्पण कवि ही क्रांत दर्शनो भवधि कवतेरवा देखो कवतेरवा निरुक्त में तो से किया कवतेरवा भाषे क्रामते कवतेरवा गति तवतेर वतिक रूपक इसलिए भाषे का क्या समझने में ऐसे समझना चाहिए क्या जा? क्रामते या त्र क्रमो पादिक्षे धातु को ले लो अथवा कवतेरवा गति तो इन कु धातु के जब लोग है तो गति कर्म वाला धातु लेना है कवतेरवा ग रूप स्कंदस्वामी ऐसे जो है स्कंद स्वामी ने अपनी टीका में निरुक्त भाष्य में कहा है कवतेरवा उसके भाषा में क्राम ऐसे लिख दिया इसीलिए यहां पर दो अर्थ लिया जाएगा कवती यदि कवि ही क्रांत दर्शीवा कवि ही उसका अर्थ है सर्वद्रुक सर्वद्रष्टा शी जो भूत भविष्यत था वर्तमान कालीन सभी पदार्थों का दृष्टा है इसी पर आनगिरी ने जो है वो आनगिरी गति पूर्व पृष्ठ में है देखो क्रांतम माने अतिक्रांतम क्रांत नष्ट उपलक्षण पूर्व पृष्ठ का अंतिम पंक्ति आनगिरी क्रांतम माने अतिक्रांतम अतिक्रांत नष्ट उपलक्षण भूत भविष्यत वर्तमान दर्शी तथा उपलक्षण है केवल भूतकालीन का दर्शन करने वाला नहीं तांत्रिक मांत्रिक भी बोल देते भूतकालीन के बारे में केवल भूतकालीन वस्ती से मतलब नहीं है भूत वर्तमान और भविष्य त्रिकाल दर्शी का नाम ही कवि क्रांतदर्शी नानी तो दृष्टा इत है प्रमाण है क्योंकि जो ऐसा ज्ञानी होता है उस आत्मा से अलग कोई दूसरा दृष्टा ही नहीं है कि प्रखण क्या स आत्मा करके लिया हुआ है उसको कवि कह दिया है वह आत्मा कवि है इस आत्मा के बारे में इस दूसरे ने क्या कहा न नेतो तो दृष्टा दृष्टा नही ऐसे को परिषद तीन आठ ग्यारह में कहा गया है ननो आत्म सर्वध प्रतिदिन तद अनुभूय न चुभूय तो यदि अप्रामिकम तदिम प्रमाणयती कह सकता है ये है प्रत्येक शरीर में आत्मा है ना फिर सभी के अनपढ़ी तो हाँ कि कि तो होते हैं, हैं, हैं, हैं। दुर्दशा देखने को मिल रहा है तो आप कैसे कहते हुए आपका तो सर्वद्रष्टा है तब प्रमाण देख नहीं प्रमाण है आत्मा तो सर्वद्रष्टा है ये सोपारी का तो भले ही अपने अज्ञान को मिटा नहीं पाया इसलिए यह उसके आवरण है उस उपाधि में उपाधि रूप आवरण को न मिटाने के नैसे अज्ञानी हो रखा है में चला जाएगा तो यह भी स्वरूप दृष्टा हो जाता है इसलिए श्रुति प्रमाण दिखाया तो दृष्टा इत्यादि श्रुते है मनीषी मनीषी मनस ईशिता मनीषी सर्वज्ञर इतिता ईश धातु ऐश्वर्य नहीं लेना यहां पर पहला जो ईश धातु कर लेंगे गति हिंसा दर्शन धातु गति हिंसा दर्शन और तीनों अर्थ घटाएंगे गति भी हिंसा भी दर्शन भी दर्शन दृष्टि सर्वज्ञ अर्थ है ईश्व धातु का दर्शन अर्थ लोगे तो वो क्या है सर्व का दर्शक है सबको जानने वाला है वो सर्भग्ञ और गति और हिंसा को लेकर क्या ईश्वर टिप्पणी इसलिए कहा दर्शनम ईशा गति हिंसा दर्शन दातोरिदम धातुम दर्शनम आदय उसमें भी तीन से पलाक किया लिया दर्शन अर्थ को उस अर्थ को लेकर के भाषा करने कह दिया सर्वग्या। का मन उस मन का भी है इसलिए उसको सर्वज्ञ कहते हैं और गति और हिंसा भी घटा रहे गति हिंसा इत्यादि इत्यादाय आह ईश्वर की यो ही मनसो ग हिंसको विरोधा चर क्योंकि जो मन को बाहर दौड़ाने वाला है वो ईश्वर है मन को बाहर किसने दौड़ाया आपके मन को बाहर दौड़ने मजबूर कौन कर रहा है आपके कर्मानुसार है आपके मन को बाहर को दौड़ने दे रहा है परमात्मा ही इसे कटो में कहा पर स्वयं पर जो स्वयं परमात्मा ने क्या किया, किया यहाँ भी आगे आपको क्या स्वयंभू आएगा ना मंत्र में स्वयं शब्द हो इसलिए परमात्मा कैसा है स्वयं क्या किया है खानी खानी वने? इंद्रियानी इनको परांची पर बहिर्मुख कर दिया है माने एक तरह से ने बहिर्मुख करके इन जीवों को हिंसित कर दिया इसे दिया थे कर थे हिंसा अर्थ में ले लिया है तो नहीं हिंसा वो व्यक्ति कहते हिंसको निरोधाचार और किस तरह से हिंसा कर दिया इसे निरोद्धाए वह प्रेरक भी है आपके मन मना बुख होने में और आपको बहरमुख करके हिंसित भी एक तरह से कर दिया इसलिए आपको हिंसित कर दिया है आपको अपने स्वरूप को जान नहीं दे रहा है ना आपको अपने स्वरूप को जानने नहीं दे रहा है परमात्मा ये आत्मा का स्वभाव है वह आपको अपने स्वरूप जानने नहीं देगा क्यों जानने देगा वो ये आप जानना नहीं चाहते कारण है हम जानना नहीं चाहते बाहर से बोलते सभी हम भी आपके साथ करना चाहते हैं समाधि में जाना चाहते हैं मोक्ष चाहते हैं सब बोलते हैं फिर अंदर से उसी के अंदर भी इच्छा नहीं मोक्षा है कोई नहीं चाहता मोक्ष मुक्त होना यहाँ राय भी जो इच्छाए हैं ना वो उस पर ध्यान नहीं तो पता चलता है दुनिया भर की इच्छाएं बड़ी चाहते है नहीं कोई मोक्ष इसलिए आ यहाँ कहा हिंसा जो किया हिंसा है, जैसा हिंसा है वो क्योंकि वो हमारी कर्म की वजह से हमारी इच्छाओं की वजह से तभी तो आप थोड़ी तो तपस्या करने के बाद कोई परमात्मा की परीक्षा लेने के लिए थोड़ी माया भेज देता है तो आप बदल जाते हैं थोड़ी सुख सुविधा दे दिया तो आप बदल जाएंगे आलस तुरंत कहा साधन कहां भजन कहा तपस्या सब छोड़ दो। सुविधा मिलनी चाहिए छूट मिले फिर देखो जब तक छूट नहीं मिला तब तक टाइट है, है। मजबूरी में टाइट है ना मजबूरी में तप हो रहा है माया का खेल नहीं है, वो तो मजबूरी में तो तप है यदि वास्तव में स्वेच्छा प्रप करेगा तो माया का खेल क्यों बनेगा पा में क्यों बिगड़ रहा है में लूज क्यों हो रहा हो स्पष्ट है कि अपने अंदर ही वास्तव में न तब करने की इच्छा है न कुछ करने की मजबूरी में कर लेते हैं इसलिए कहावत है और मजबूरी करा महात्मा गांधी उसने पैंट शर्ट कोट सब त्याग करके आधा धोती पहन लिया ना यहाँ पे तो धोती पहन लिया रबड़ का चप्पल पहन लिया अच्छा और चल दिया लाठी लिए मजबूरी में महात्मा बन गया पैंट शर्ट पहन के वकालत कर रहा था अपन के धोती धोती कुर्ता पहनने वाले धोती पहन के घूमने चलेगा दुनिया में नाम कमा लिया आज भी दुनिया उसको पूछ रही है तो मजबूरी में भी कर दोगे न, तो भी पूजा तो मिलती ही है माया तो मिलती ही है इसीलिए आप सच्चाई में करेंगे तो माया भी दूर भाग जाएगी टिक के भाग जाएगी टिक नहीं सकती लेकिन सच्चाई दूसरे वहां पर ना ये मैं वह ये शिव जो व्यक्ति आत्मा को वर्ण करें उसी प्रति वो खुल जाता है विवरण न विवृ बदे तन घुम स्वरूप को विवृत करके खोल करके दिखा देता है लेकिन हम उसको वर्ण ही नहीं कर रहे हम तो माया को वर्ण कर रखे हैं। अनेक प्रकार अने की इच्छाओं करे रहे अनेक बाह्य वस्तु जगत के पदार्थों के वर्ण किए हुए हैं इसलिए थोड़ी सुविधा मिल जाओ उसे मरम जाते हैं कहां त्याग तपस्या हो गया सब भूल जाएंगे इसीलिए कहा जाता है वो इंसान के समान इंसान है वास्तव में इंसान क्या है अपनी ही मूर्खता है हिंसा थोड़ी कर ईश्वरा ये इसका अर्थ है मनीषी का अर्थ परिभु सर्वेशम परि मान उपरी भवती परिभू सर्वेशा भवति भवती परिभू परिकर कर देंगे यहां उपरी। पहले परिकार क्या दिया कर दिया था आपने ऊपर अर्थ नहीं किया था पहले में प्रयगत अर्थ किया में प्रयोग करे परि मेरे ऊपरी परिभो सभी के ऊपर है वो सभी के ऊपर है का मतलब क्या उस परी निपातन का कर दिया ऊपरी और पहले परिकर्थ कर दिया था सर्वतः ठीक है चारों तरफ ये अर्थ कैसे बदल गया निपात नाम अनेक निपात है निपात अनेकार्थ वाले होते, अने वाले होते का मतलब क्या मतलब निपात जो है द्योतक होते, होते इसलिए प्रसंगा अनुसारण हमें उसका क्या द्योतन कर रहा है ये जो है प्रसंग अनुसारण हमें निर्णय कर लेना पड़ता है तो भाष्य कारण इसलिए प्रसंगानुसारण जो है सर्वेशाऊपरी पहले पहलाया सर्वश ईशिता अतिव सर्वेश परी का अर्थ व्यापकता में नहीं घटाते हुए ऊपर अर्थ में प्रसंग ले लिया गया। आकाश में था दर्शे जैसे जो है कह दिया जाता है आकाश कहाँ है आकाश कहा है? सब है? दिखाओ कि कोई बच्चा आपसे पूछे मुझे आकाश दिखाओ तब तो ये जो सामने यही आकाश है दिखाओगे क्या दिखाते हैं? वो उधर दर देखो, नील गगन है ना वो आकाश ये आकाश है सब जगह है, सामने है। कोई पूछता क्या कहते हैं? वो ऊपर जो नील गगन। उसी प्रक्रिया पर यदि भी आत्मा का है? सर्वत्र है फिर भी समझाने के लिए क्या कहा जा रहा है सर्वेशाम ऊपरी सबसे ऊपर है कते हैं इति सर्वेशाम हैं। सर्वेशाम का इन से ऊपर है परे है अथवा है इन सभी परिचे परिच्छेदों से रहित होकर रह रहा है।, इन से कर रहा है ये उसका अदेवा स्वयं स्वयं भवदीति स्वयं स्वयं भवदीति स्वयं ये, ये जिनसे ऊपर है वो और यश्च भवति और जो ऊपर में रहता है स सर्व वह सब के सब स्वयं ही होता है ये शाम से क्या लेना इसलिए ये शाम से प्रजापतिक प्रजापियादियों से उपर प्रजापतना शब्दार योर प्रथम ये प्रजापतना है वो ये शाम प्रजा नाम और और कर लेंगे योपरी काम हिण्यगर्वादी उपरी बवती यहाँ स्वये भगवत वह सारा का सारा स्वयं हृण गर्भ से लेकर के नीचे तक पूरा और हृण गर्भ से ऊपर भी क्या है कारण शरीर ईश्वर ईश्वर। पाए ईश्वर से लेकर सारा का सारा सब कुछ वह स्वयं ही हो रखा स्वयं हो। इसलिए उसको स्वयं कहा जाता है जो कुछ जिनके ऊपर है और जो ऊपर में रहता है उनका वो सारा का सारा चीज अर्थात जो है आ कीटीट पिपिलका परिंद से लेकर के ऊपर जो ऋण गर्व भी ऊपर ईश्वर तक जितने भी हैं वो सब का सब वो स्वयं ही हो रखा है इसे उसका नाम स्वयंभू हो गया सब ऐसा जो वह लक्षणों वाला जिनको पहले अपवाद कर चुके हैं और दोबारा लक्षण कह दिया कवीर मनीषी परिभू स्वयंभू ऐसा जो वो आत्मा नित्य मुक्त ईश्वर हो वो कैसा है वो नित्य मुक्त है ईश्वर है नित्य मुक्त बने अकाय इत्यादि के उक्तानुसार है वो नित्य मुक्त है बंधन का अभाव है और ईश्वर कवित्वादि का वजह से ईश्वर है ऐसा वो जो आत्मा है यथातत्तः सर्वगत्वादि या था यथा तथा भावो यदि तथ्य सर्व ज्ञोन के नाते वो सब कुछ जानता है मैंने किसको कैसा क्या कर्म देना है ड्यूटी को सौंपना है वो सब समझता समझ हम लोग नहीं रहता है किसी को कोई ड्यूटी तो सारा काम खराब कर देते थक के चले जाएंगे करोड़ों रुपया ठग देंगे अब काम सौंप रहे हैं तुम ये करो लेकिन काम सौंपा जा रहा है जिस आदमी को हम लोग समझ नहीं रहे ठग गए ईश्वर होते तो समझ लेते ठग और ईश्वर ने जिसको जो ड्यूटी दिया देखो आज तक तो कोई ठग रहा है ईश्वर ने जो ड्यूटी बांट रखा है सूर्य चंद्र है सभी देवदाओ गो सबको प्रजापति को, को प्रजाप दिया दिया जो का काम दिया हुआ है आज तक को बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल ठीक ठाक कर रहे कहीं गड़बड़ी नहीं और हम लोग जो बांटते काम धंधा इसमें दौड़े दिन में खटपट खटखट हो जाने कारण हम नहीं जान पर इसके अंदर क्या वास क्या संस्कार है ये कि किस चीज के योग्य है क्या जो उस काम के लिए इसके पात्रता नहीं ये हम लोग पहचान नहीं पाते हम लोग बाहर तरफ देखते हैं हाँ बड़ा सीधा साधा सरल है अच्छा दंड मार प्रणाम कर रहा है गुरु जी कहता है तो चलो ठीक है ये अच्छा आदमी है इसको दे दो वो फिर मंडल लगा के कर दे चल यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है क्यों यथा तथा होना चाहिए कर्तव्यों को बांट दिया तस्मा यथा तथा यथाभूत कर्म फल सारद अर्थान कर्तव्य पदार्थान वेददात विन यथानूपम व्यभत जैसा जिसका कर्म है जैसा जिसको फल भुगतना है जैसे साधन जिसको प्राप्त कराना है उसके अनुसार उनका न करते हुए अर्थान का मतलब कर्तव्य पदार्थान कर्तव्य पदार्थों को व्यद धात विान विधान कर दिया उन उनके अनुरूप ही विभाजन पूर्वक बंटवारा कर दिया आप गए जो हम राज्य का कहा तुम्हारी ड्यूटी सबको खत्म करना न तो मुझने कहा महाराज जी कह ड्यूटी हमको दे रहे हो लोग तो कहेंगे कैमराजी तो बहुत बेकार आदमी है सब मेरे से डरेंगे भी मैं वो कहें कत्ल करने वाला हाँ है तो है भगवान ने चिंता मत करू कोई तेरा नाम ले कि नहीं लेगा कैमराज जी ने मारा सब कहेंगे भाई हार्ट अटैक से मर गया आखार हाँ। से मर गया हाई ब्लड से मर गया ये डायबिटीज से मर गया ये कैंसर से मर गया टीबी से मर गया कोई नहीं कहतेमराज जी से मार के ले तो कहता है दुनिया में आप भगवान ने हजारों रोग बना दूंगा चिंता मत करो तेरे को कोई ध्यान ही नहीं देगा कौन क्या कर है तुम अपने काम के किएगा तो उसे काम करो सहयोग देखो किस तरह से दे दिया तो घबराया काम करे मैं ठीक है आप ड्यूटी दे रहे हैं मैं सब सबको कत्ल किया करूंगा इन कोई मेरा नाम न लेके कतल का हत्या है। तो कोई बात नहीं उसकी व्यवस्था कर दी अब कोई अमराज्य को हत्या नहीं करते सभी अमराज्य को भगवान कहते हैं ये थोड़ी कहते हमारे बाप को मारा था बदमाश है ये हमारे माँ को मार के ले गया था कोई नहीं कहता ऐसा हाँ तो मर गया किसी निमित्त से मर गया एक्सीडेंट हो गया कुछ और हो गया कुछ ना रूस बहाना बना लेते हैं इसलिए मर गया किस यथान रूपों में जिसके अनुरूप जैसा है उसके अनुरूप उनको विभाजन पूर्वक बंटवारा करके दे दिया गया है काम दे दिया उन लोगों को ईश्वर ने यह यादृश फल आई यादृशासना चम जब जो, जो व्यक्ति के द्वारा जिस प्रकार का फल के लिए जिस प्रकार की कर्म रूपासना की गई है तारस फल उपभोग आया उसको उस प्रकार रूप फल का उपभोग करने के लिए उसी प्रमादि साधनों को अनुसरण करता हुआ उनको बंटवारा करता है ये इसका अर्थ होता है करते हुए पदार्थ में पावना दे पानी हवा को कह तो बहते रहना समय समय पे हाँ कब बहना है कब नहीं बहना कब गर्म बहना कब शीत लहर कब ठंडी लहर कभी लू है कब किस समय क्या करना है सब उसको सौंप दिया पानी को कह दिया कब बढ़ना है घटना है क्या होना है कैसे बाढ़ बनाना कैसे तोड़ फोड़ करो क्या करो है उसको अपना ड्यूटी सौंप दिया है वो अपना करते रह सब को ऐसे बांट रखा है आदमी को भी बांट रखा तुम्हें क्या करना है रोज जगने से सोने और ऐसे मरने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार आपके लिए सारी विधियां की गई है लेकिन आप कोई विधि को जानते ही नहीं इधर हम लोग को भी विधान कर रखा है वेद में सब बता दिया ब्राह्मण क्षेत्र शूद्र हो ब्रह्मचर्य क्षेत्र ग्रस्त वाहन प्रसन्यासी हो तो कौन क्या करना चाहिए सब वर्णन दिया आज कोई बचपन से किसी को वेद पढ़ाते नहीं है न कर्म बताते हैं न कुछ नहीं कि कोई जानता नहीं जानवर जैसे खा रहे पी रहे, बड़ा हो रहे हैं और अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं हम डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं हम सब गधे हैं वहाँ कुछ नहीं पशु है ये जो पढ़ाई लिखाई जितना भी कर लेगा वो तो पशु जैसे फिर भी जी रहना कि आहार निद्रा भय मित्रंश समान में करके क्या रहा है इतना पढ़ लिख करके भी खाना खाता है सोता है भय भी 24 घंटा तो बना हुआ है और मैं मैथुन करके चार बच्चे पैदा करना उनको पालते पालते मर जाता है ये पशु जैसी तो वो क्या पशु में उनमें पशु भी यही कर रहा है खाता पीता है सोता है सबसे भय खा भय अंदर है उसके अंदर और वो भी मैथुन इच्छा उसके अंदर भी उसके भी संतान हो जाते हैं फिर मर जाता है इसलिए ब्रह्म सूत्र के आरंभ में भाष्कर में पशुदि विश्चर अविशेष जो मनुष्य प्रत्यक्ष अनुमान आदि परमाणु से जो व्यवहार कर रहे हैं यह व्यवहार सारा का सारा पशु के समान है इसको यंत्र नहीं है जो व्यक्ति शास्त्र पढ़ा शास्त्र अनुसार जीने की कोशिश करता यथा सामर्थ्य वही व्यक्ति वास्तव मनुष्य है बाकी सब मनुष्य रूपेण न मनुष्य रूप से पशु इस धरती पर घूमरे फिर रहे खा रहे पी रे का खाते पशु घूमते वैसे भी घूम रहा एक थोड़ा कपड़ा लपड़ा पहन लेता है थोड़ा बोलना जानता है इतना ही फर्क है वो बेचारे कपड़ा उपड़ा नहीं पहनते हैं अच्छा एकदम से उतरा मीटर कपड़े तो बच गए खराब क्या बोलते नहीं तो चलो लड़ाई झगड़ा होता नहीं गाली गलोज होता नहीं कुछ नहीं ये भी अच्छा घूंगे हैं बल्कि शास्त्रानुसार तो पशु वाले बोलते थे और पशुओं ने कब से बोलना बंद किया जोने देखा मनुष्य हमारे जैसे भी हम, हमारे जैसे भी ज्यादा खराब हो गया है पशुओं से भी गया बीता हो गया है बेमान हो गया शास्त्र अनुसार जीता नहीं है तो उसने देखा मनुष्यों से बात क्या करना इसलिए घूंगा हो उसने बात करना बंद कर दिया पशु पक्षियों नहीं तो पशु पक्षियों से मनुष्यों से बातचीत होती थी, थी पहले युगों में अब गाते हैं कि ये बेईमान आदमी से बात क्या करें? ये तो हमें भी कुछ कहने के लिए ठगने की सोचेगा ये इधर अच्छा बोलो ही मत दूध मांग रहे दूध दे दिया करो गाय यही सोचती है बहन सोचती है चलो जो दूध मांग रहे तो दे दिया करो बहन सोचता चलो ये मांग रहे हमको भाई जोतने के लिए जोतने किलो छुट्टी पाई कौन से मत्था मारी करेगा ऐसा मत करो ऐसा करो कहेगा तो फिर आप सुनेगी नहीं पिटाई करोगे उसको फिर तो पशु होकर हमको पढ़ा रहा है मन छोड़ो ये पशु आपको बताने लग जाए ये आप गलत कर रहे हो शास्त्र आपको ऐसा जीना चाहिए इधर नहीं करना चाहिए तो आप सुनोगे ना मेरा पाला हुआ पशु मेरे को तो पाठ पढ़ा रहा है उल्टा पीट तो गया इसलिए हम पशुओं ने मौन होगा छोड़ दो बोलो ही मत जाने दे रखे अपनी भला कर लो वो अपना कर्तव्य कर रहे, घास खाते हैं दूध देते हैं आप खुश हैं वह तो अपना कर्तव्य कर दे कर्म क्षय उनका हो जाता है उनका तो भला हो गया उठ से, से चारा नहीं देते हो उसका बेच करके अपना खा पी के दारो पी के सो जाते हो अरे उसका दूध से तुम कमा रहे हो तुम्हारी मेहनत तुम लोग नहीं मना है लेकिन उसकी द... उसका चारा भोजन पड़ के ढंग से खिलाओ ऐसे घोड़े का हाल है सब का हाल ही पशुओं में हाल कमाई का साधन वो है, है लेकिन उनको उनका चारा भी ठीक से नहीं दिया जाता बेमानी उसमें कभी कर, कर जाते हैं फिर भी पशु कुछ नहीं बोलते इसलिए कहते हैं कि ये जो है ना कर्तव्य विभाजन जो है ना केवल प्रजापति इसलिए पहले कहा स्वयं वो कैसे है वो परमात्मा स्वयं वो सबका की टील ले सब का लेकर ईश्वर तक सबका स्वयं सब स्वयं हो रखा है ऐसे सब अनुशासन बांटा है भ्या, प्रजापति भ्या, विभाजन कर दिया इसलिए बात है इसलिए वायु भी इस ब्रह्म का आत्मा का भय से निरंतर वहते रहता है इत्यादि को प्रमाण समाप्य चतुर्थी है यहाँ समाध्य प्रजापति ये नहीं समय काल या संवत्सर से वर्ष एक साल दो साल तीन साल है ना वो नहीं अर्थ नहीं है यहाँ संवत्सर नाम का कोई प्रजापति हुआ था उन प्रजापति आदियों को सबको कर्तव्य बांट दिया गया यह कैसा निर्णय कर लिया आपने क्योंकि दूसरे जगह आई है प्रजापति आहा। ये के आधार पर उपासना के अनुरूप तत्व फलोप करने के लिए ही उनको तत्व कर्तव्यों का विधान कर दिया गया है विभाजन पूर्वक बांट बांट दिया गया है ऐसे मंत्र का इस प्रकार ज्ञान प्रकरण आपका समाप्त ज्ञान प्रकरण को खत्म कर रहे हैं अर्थात तो मुक्ष जो अधिकारी है विद्वान उसके लिए जो साधारण साधन ज्ञान कथन हो गया आप जो अभिमुख अविद्वान उनके लिए कथन करना केवल कर्म करने वाले की निंदा करते हुए उनको भी प्रेरणा देना है हमने कि तुम भी केवल कर्म करके स्वर्ग के लौटना क्यों चाहते हो कर्म के साथ उपासना तो भी करो ताकि इन दोनों के दर्द जा सकोगे और तुम लोग जाने के बाद ये तुम्हारा कर्म विशिष्ट उपासना जो किया गया वह पर ज्यादा है खूब मात्रा में है तो हो सकता है तुम लो को लौटना भी ना पड़ेगा दोबारा वहीं तुमको ब्रह्मा जी तुम अंत में ब्रह्म ज्ञान देकर मुक्त कर डालेंगे इसीलिए उस कर्म का कर्मी कर, जो अज्ञानी है उसको भी हमें कहना है तुम केवल कर्मत करो किंतु उपासना विशिष्ट कर्म करोगे उससे ज्यादा भला हो का अधिकार आरंभ होता है उसके लिए देखो दे प्रथम मंत्र।, मंत्र कौन था ईशावासम उस मंत्र का अर्थ हमने कह दिया है पहले अच्छी तरह से विचार करके आद्य मंत्र के द्वारा सकल्याग से ज्ञान निष्ठा प्रत्यागपुर अर्थात नियम विधि और अपूर्विधि सन्यासियों का नियम विधि और कथन पूर्वक उनके ज्ञान के निष्ठा को भी कथन कर दिया गया है ईशावा मंत्र से वो प्रथम यदार्थ ईशावासम और शुरू करके मागृद कसम यहां तक तो के प्रथम जो मंत्र है उस मंत्र के अर्थ तो इस तरह समझ लेना है अज्ञान जिसे विषु नाम ज्ञान निष्ठा असंभव है कुर कर्मा शेषि कर्मनिष्ठा उक्ता द्वितीय वेदार्थ और अज्ञों को जो जीने की इच्छा रख रहे हैं कर्मादि के द्वारा और जो कहते हैं वो ज्ञान निष्ठा उनके लिए संभव नहीं है ऐसे लोगों के लिए दूसरा मंत्र में विधान कर दिया कुरन ने वे कर्मा जी शतगुण समाह यदि द्वितीय वेदार्थ है ये द्वितीय मंत्र का अर्थ समझ लेना अवान्तरता प्रश्नवाद्यता द्वितीय क्यों गाना पड़े उसको क्यों दे रहे हैं जानकर इसलिए कौन है, है। मुख्य वही है जो संन्यास वाला था तीसरे द्वितीय कह दिया साधनत्वना अवान्तरतात्परिशतवाद अमुख्यता शेषम पूर्वक अनयोचित निष्ठ और विभाग मंत्री प्रदर्शिता ये जो दो निष्ठा कर्म निष्ठा और न्याय निष्ठा इनका जो विभाग है मंत्रों के अंदर जो दर्शाया गया है प्रथम और द्वितीय मंत्रों के द्वारा इनको ही बृधारण्य में भी बड़ा विस्तार समझाया हुआ है प्रदर्शन किया है दर्शा दिया है भिन्नाधिकारित विभाग का मतलब क्या भिन्न अधिकारियों का विषय दोनों एक अग्नि का विषय है एक विवेकी का विषय है दोनों भिन्न विषय है यह बात समझाया गया।, गया है। कैसे बताया? जान करके क्योंकि नीचे टीका में कहा प्रकरण विभाग वृत्त मनुवती प्रकरण के विभाग को दर्शन कराने की बताने की इच्छा से अनुभव कथित बातों को पुनः ग्रहण करके बता रहे हैं क्योंकि एकम ब्रह्मविद्या नाम कोई हुए जिन्होंने इसी उपरिषद पर टीका लिखा और उन्हें क्या कर दिया पूरा अठारह मंत्र केवल ब्रह्मविद्या पर घटाया उचित नहीं है तथा प्रकरण भेद करण अनुचितम इसलिए कोई शंका कर सकता है उनमें तो एक प्रकरण बोला और आप दो प्रकरणों में बांट रहे हो ये ठीक नहीं है तब जवाबादिपासनाषद देने देने सुदर्शनाषदों में क्या है प्राणादि उपासना का भी तो विधान होगा क्या उसको कैसे प्रवृत्ति पर घटा इसे जिस प्रकार से अन्य उपनिषदों में आप देखते हो उपासनाएं भी हैं अर्थात कर्म भी है, है कर्म निष्ठा भी अलग और ज्ञान निष्ठा अलग उसी प्रकार से यहां पर भी आपको कर्म निष्ठा अलग करनी चाहिए और इसी ईशावा से पृथ्वी को प्रतिषद में दो और सुंदर ढंग से व्याख्या करता हुआ समझा दिया कर्म निष्ठा किसको होता है आ, किसका अधिकार है और ज्ञान निष्ठा में किसका अधिकार है यह बताया गया है तदपि ब्रह्म ज्ञानांगम की नवाच्य कोई कह सकता है जो कुछ उपासना आई हुई है उपरिषदों में वो भी ज्ञान का अंग है वो वो ज्ञान ज्ञान नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ये हो हो सकता उनका उनका फल फल फल है फल के लिए नहीं है है मोक्ष ना होने से सन समुच्च विधान प्रकरणभेदे न्याकृतव्यास प्रकणातर तस्मा यदा कर्मकांडे अग्निहोत्राद प्रकरण भिन्नमें भिन्ना कार्य कर्मणा तथा अपि उपनिषत्सुअ भिन्ना कर्म अविरुद्ध विद्या प्रकरण भेद निको के व्यात अव्या मैने भास्कर भास्कर जी जो ठीका लिखने वाले हैं उनसे कहा जा रहा है आपके द्वारा भी जो है यह व्याकृत और अव्याकृत उपासन का समुच्छेक विधान करने के लिए प्रकरण भेदत्वी स्वीकार किया प्रकरण पूरे को दो अलग प्रकरण बनाना पड़ेगा जैसे आपका उपासनाओं का दो अलग प्रकरण बनानी पड़ती उपासना नहीं तो फिर कर्म और ज्ञान का होगा यह अत्यंत विरुद्ध है वो वस्तु के लिए भी आप क्या कर रहे हो प्रकरण भेद करना चाहिए तो विरुद्ध वस्तु के लिए तो अनायासी सिद्ध हो गया कि प्रकण भेद अवश्य ही करना चाहिए प्रकरणांतरपात प्रकरण क्योंकि आपने कहा दोनों के दोनों प्रकणांतर ही माननी चाहिए चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह व्याकृत यदि अंधन तो प्रवेश संभूति इत्यादि वक्षमाण इत्यादि इत्यादि व्याकृत है भास्कर प्रकरण भिन्न ज्ञान तर समुच्छे प्रकरण के पैसा से केवल के को से उपासना को भिन्न प्रकरणी मानता है प्रकरण भेद अदय ज्ञान तरु समुच्छेय प्रकरण से भिन्न उपासना समुच्छे प्रकरण यथा उसी प्रकार यहाँ पर भी कर्म और ज्ञान का भी प्रकरण भेद हम कर सकते हैं उपास्ते विलक्षण स्वरूप ज्ञान के अपेक्षा से उपासनाएं जो है अत्यंत विलक्षण स्वरूप वाले हैं शुक्रादि विशेषणेक्षा शुक्रम अवृम असरा इसके तरफ तो जो ब्रह्म स्वरूप है उसका जो अपेक्षा से उपास्यूता जो का जो स्वरूप हुआ करते हैं वो अत्यंत विलक्षण होता है पक्षे तो प्रकरणे तो नास्कर ने क्या किया था अव्याकृत तो उपासना प्रकरण से व्याकृत तो उपासना प्रकरण को भिन्न किया था उसी प्रकार हमें भी यहां करने में कोई गलत नहीं है और प्रमाण भी क्या हमारे पास जिस प्रधानसन में स्पष्ट ही प्रकरण भेद कहा हुआ है स्वयत जाया इत्यादि कर्माणि इति कामित सै अ काम कर्मा मन सीचना कामच कर्मचित अवगम्य फल्ता सर्ग तेज आत्न आत्मसर्पस्थ स्वाकामत स मन वो अज्ञानी आत्मा ने अज्ञा आत्मा मैंने अज्ञान विशिष्ट आत्मा ने क्या किया अका मंत्र है एक चार सत्रह सेवेंटीन और क्या कामना किया उसने सबसे पहले जाया में पत्नी हो गए अब ढूंढा लड़की कहीं किसी से मांग लिया रात कर लिया पत्नी मिल गई तो फिर कहता है में तो पुत्र में पुत्र प्राप्त होना चाहिए अरे क्यों पुत्र पुत्र से मैं इस लोक को जीत लूंगा ऐसे अनेक कामना एक के बाद एक के बाद जुड़ते जाएगा अपने आप एक कामना करेगा तो अपने आप सैकड़ों कामना उससे साथ जुड़ते जाते हैं क्रमशः ये से काम कर्मानी इसे अज्ञा जो कामी है उसी को कर्मों का विधान हुआ समनया अधिकारी अधिकारी रूप स्वरूप है अज्ञों का अज्ञ जो कामी है उसकी अधिकार में विद्यमान सकल कर्म है और वह अज्ञ कामी पुरुष से लेकर में अधिकार प्राप्त कर जाता है शुरू से ऐसे होता है जैसे ब्रह्मचारी होता है बोलते वेद वेद पाठ में पढ़ लो वेदंग को पढ़ लो ये होगा अब आजकल बच्चा क्या बोलेगा स्कूल जाऊँगा डॉक्टर बनूंगा इंजीनियर बनूंगा तो सोच के जाएगा तो बिना कामना का कोई प्रवृत्त हुआ अज्ञा का काम यही है वह तो कामना पूर्वक प्रवृत्त होता है कर्मों में चाहे अलौकिक कर्म हो चाहे शास्त्रीय कर्म सब कर्म कामना काम पूर्वक प्रवृत्त होता है अच्छा मन ये वश्य आत्मा और ठीक ज्ञानी के लिए क्या कहा कि उल्टा कि नहीं, नहीं। मन ही आत्मा है तुम्हारा वाणी ही पत्नी है तुम्हारी बाहर पत्नी बंदी ढूंढो मत शादी मत करो फालतु फंसोगे इसलिए तुम्हारे पति तुमको चाहिए, तुम्हारी वाणी तुम्हारी पत्नी ऐसी ऐसे उपासना कर लो चिंतन करके संतुष्ट रहे चक्कर में, में पड़ना नहीं और उसी को भगवान भाषकर दूसरे से कहा ना आत्मा तुम सहजरा प्राण प्राणशर गृह पूजा भोग, रचना निद्रा समाधि भोगनाद्रिस्थित संचार विधि सर्वागिरो कर्म कौन तखिल शिवी हो आत्मा। यही साक्षात पार्वती है गिरिजा मदी और प्राण शरीर प्राण विष्णु जिंदा शरीर है आपका मंदिर है घर है और पूजा क्या है ये जो विषय भोग रचना यही सब पूजा है इंद्रियों आंख देख रहा है ये तुम्हारी पूजा है कान सुन रहा है तुम्हारी पूजा है जीवन दिखा रही है तुम्हारी उपभोग है यही तुम्हारा क्या है भोग, भोग, रचना। भोग जो रचना है यही आपकी पूजा है और ये जो भी चलता फिरता काम करता हुआ यही आपकी प्रदिकणा है संचार प्रदक्षिणा विधि और अंत में क्या कहो यद यद करो कि तत्म संभव आराध सब कुछ आपकी आराधना है ऐसी भाव कर लो भाई साधनों की जरूरत क्या अलग पूजा सामग्री की जरूरत है जीवन की हर क्रिया को हमने उसका हर विषय का मन विषय का ज्ञान विषय के साथ व्यवहार ये सारी चीज की पूजा करना, फिर अलग क्या रहेगा पूजा पाठ ये अभ्यास मन से हर चीज को उसमें अर्पण करना चाहिए उस भाव से करना हर क्रिया क्रियाकलाप यही जगन्नाथ दास की सुप्रसिद्ध कथा आती है दक्षिण भारत में दास साहित्य में वो हर बात भगवान के नाम डालने बोलते थे चाय पी रहा हूँ गोविंदा आज की भाषा बोल रहा हूँ चाय थी नहीं दूध पी रहा हूँ गोविंदा रोटी खा रहा हूँ गोविंदा लघु शिंगा कर रहा हूँ गोविंदा सोच कर रहा हूँ गोविंदा स्नान कर रहा हूँ गोविंदा सब गोविंद भगवान को अर्पण करते और गोवन के नाम गाते हुए सड़क पे चलते थे भिक्षा किसे नहीं मांगते लोग अब जानते थे ऐसा ही है तो लोग अपने आप भिक्षा डाल देते हैं ऐसी स्थिति में वो चलते रहे एक दिन वो कहीं भी रोटी भी नहीं पाई उनके जीवा इतनी पापी नहीं है है इतना नाम लेने के बाद तेरे को रोटी नहीं मिला तो जीवा का रखने से क्या फायदा काट गई दे जीवा बेकार जीवा तो ऐसे महान संतु और उन्होंने काटा तो मंदिर में देवता के मुंह से खून बहने लग गया हाँ कार मज क्या हुआ क्या हुआ मजार लोगों ने पूछना जरूर है गांव में गड़बड़ हो रखा है पता लगाओ किसका क्या हुआ देखा तो वहां पर वो बैठे हुए हैं पेड़ का नीचे जीवा से खून दे रहा है लोगों ने माफी मांगा गाँव के सारे इकट्ठे होकर भाई हमने ध्यान नहीं दिया पता आपने क्यों ऐसी करी है वो है और फिर चार सेवा तो लग गए तो अपने वहाँ की खून बंद हो गई तो खून बंद हो गए उनके जीवा भी ठीक हो गई और ये बोलने लगे तब जब सच्चाई पता चल गया ना कि लोगों ने कहा कि इस प्रतिमा हो गया खून बह रहा है भगवान तो कह रही क्या हो गया फिर भगवान से अपने प्रार्थना किया उन्होंने तब फिर उनको खुद भी ठीक हो गए गाँव वाले फिर देने लग गया फिर पूरा ध्यान देने तो हर क्रियाकलाप को अर्पण करना यह कोई साधारण बात नहीं हम तो कहें भोजन कटम में शुरू भोजन ही अर्पण करो भगवान के नाम पे स्वाहा स्वाहा करके बैठे गप्पे मार के खाते रहते हैं कैसे अंतग्रण शुद्ध होगा टीवी वी देखते हो बैठे हो खा रहे तो क्या अंत करण शुद्ध होगा वो अन्न के साथ कचड़ा जा रहा है अन्न का सारा संस्कार वही भरेगा अंदर में शुद्ध अंतग्रण शुद्धि का शुद्ध प्रश्न नहीं ज्ञान का प्रश्न नहीं इसलिए मैं बोलता हूँ हमको भोजन ऐसे खा रहे तो बो मन कहां से लग पढ़ाई मन लगेगा नहीं कर्म को सुधार